देवी भागवत पांचवा स्क ताम्र का भाग कर लौटाना आना महिषासुर का मंत्रियों के साथ परामर्श व्यास जी कहते हैं ताम्र की उपयुक्त बात सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया मेघ की भांति गंभीर वाणी में वे उसे कहने लगी देवी ने कहा ताम्र तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है उस अज्ञानी के ऊपर कामदेव के बाढ़ असर कर गए हैं तू जा और उससे कह दे कि जैसी तेरी जन्मदाता भैंस है जो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है जिसकी लंबी पूछ है बड़ा सा पेट है और सिंह पर सिर पर सिंह सुशोभित है मैं वैसी नहीं हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी। मैं पति को वर्ण करने वाली स्त्री नहीं हूं। मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं वे सबके कर्ता साक्षी अकर्ता और निष्प्रिय हैं निर्गुण निर्मम अनंत निरालंब निराश्रय सर्वज्ञ सर्वगामी पूर्ण साक्षी पूर्णाशय एवं कल्याण स्वरूप उनका श्री विग्रह है वे सर्वत्र विराजमान है क्षमा और शांति के साकार विग्रह हैं सब कुछ देखने और समझने की शक्ति उन्हें सुलभ है ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ तू संभल कर युद्ध कर अभी तुझे यमराज की सवारी के लिए नियुक्त कर देती हूँ अथवा तेरी पीठ पर पानी लाद कर जनता को जल पहुँचाने की व्यवस्था करूँगी अरे नीच यदि तुझे प्राणों का लोभ है तो संपूर्ण दानुओं के साथ शीघ्र ही पाताल भाग जा अन्यथा संग्राम में तू मुझसे नहीं बच सकता दोनों एक समान हो तभी उनका सहयोग संसार में सुखदायी हो सकता है अन्यथा अज्ञान से यदि विषमता में संबंध की कल्पना कर ली जाए तो दुख ही उठाने पड़ते हैं तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं इसी से तू कहता है भामिनी तुम मेरे महाराज की उपासना करो कहा मैं और कहा सींग वाला महिचासुर ऐसे दो व्यक्तियों में कैसा संबंध जा अथवा युद्ध कर जैसी तेरी इच्छा हो कर सकता है मैं तुझे सब परिवार मृत्यु के मुख में झोक दूंगी हो तो इस लोक को छोड़कर सुख से जीवन कर कहते हैं इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत घोर गर्जना की उस अवसर पर उनके कल्पांत सदृश गर्जन से दैत्यों के मन में आतंक छा गया ऐसी गंभीर गर्जना हुई कि उसके प्रभाव से पृथ्वी कांपने लगी पहाड़ डगमगा गए तथा दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपरात आरंभ हो गया उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भय से व्याप्त हो गया और वह वहां से भागकर कर महिषातुर के पास चला गया यही नहीं किंतु उस नगर के जितने दैत्य थे उनका भी मन चिंता से आकुल हो उठा राजन उन सबके कान बहरे हो गए एकमात्र भाग जाना ही उनका ध्येय रह गया उसी क्षण क्रोध में आविष्ट होकर सिंह ने भी भीषण गर्जना की उस भैरवनाथ के कारण दैत्यों के रोम रोम में भय भर गया